चलने के बटोही पंथ की पहचान कर ले पूर्व चलने के बटोही पंथ की पहचान कर ले पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जुबानी हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जुबानी अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर खड़ा है हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर खड़ा है तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले हैं अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरे गहवर मिलेंगे हैं अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरे गहवर मिलेंगे हे अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले मुझको मधुर याद बचपन तेरी बार-बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वछंद चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वछंद कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद ऊंचे नीच का ज्ञान नहीं था छुआ छूट किसने जानी ऊंचे नीच का ज्ञान नहीं था छुआ छूट किसने जानी बनी हुई थी आहा झोपड़ी और चीथड़ों में रानी बनी हुई थी आहा झोपड़ी और चीथड़ों में रानी किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया किलकारी के किल लोल मचाकर सूना घर आबाद किया रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे बड़े-बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे बड़े-बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे मैं रोई मां काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया मैं रोई मां काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया झाड़ पोंछकर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया झाड़ पोंछकर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया आजा बचपन एक बार फिर दीदी अपनी निर्मल शांति आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृतिक विश्रांति व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृतिक विश्रांति वह भोली सी मधुर सरलता वह प्यारा जीवन निष्पाप वह भोली सी मधुर सरलता वह प्यारा जीवन निष्पाप क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप <च्चारी> मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी नंदन वनसी फूल उठी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 कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी पुलक रहे थे अंग दृगों में कौतूहल था झलक रहा पुलक रहे थे अंग दृगों में कौतूहल था झलक रहा मुंह पर थी अहलाद लालीमा विजय गर्व था झलक रहा मुंह पर थी अहलाद लालीमा विजय गर्व था झलक रहा मैंने पूछा यह क्या लाई बोल उठी वह मां काओ मैंने पूछा यह क्या लाई बोल उठी वह मां काओ हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से मैंने कहा तुम ही खाओ हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से मैंने कहा तुम ही खाओ पाया मैंने बचपन फिर से बचपन बेटी बन आया पाया मैंने बचपन फिर से बचपन बेटी बन आया उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूं तुतलाती हूं मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूं तुतलाती हूं मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूं मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूं जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया भिक्षुक वह आता दो टुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता वह आता दो टुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक चल रहा लकुटिया टेक चल रहा लकुटिया टेक मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता दो टुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता दो टुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता सात दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए सात दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए बाएं से वे मिलते हुए पेट चलते हैं बाएं से वे मिलते हुए पेट चलते हैं और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए भूख से सूख ऊंठ जब जाते भूख से सूख ऊंठ जब जाते दाता भाग्य विधाता से क्या पाते दाता भाग्य विधाता से क्या पाते दो घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते दो घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते छाट रहे हैं झूठी पत्तल कभी सड़क पर खड़े हुए छाट रहे हैं झूठी पत्तल कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए